तथेकोन विंशतिमुखास्सीख उन्नीस मुख है जिसका कौन कौनपणे उन्नीस मुखींद्रििया कर्मेन्द्रिया चशा वाय प्राण पंच मनोबुद्रहंकारचित मुखाईव मुखा प्रतिरा पंच ज्ञानेचकर्मेद्रििया पंचवायु ये पंद्रह हो गया मन बुद्धि अहंकार हो गया द्वार द्वार के समान मुख के समान मुख है किसके द्वारा उपलब्धि सुख दुख साक्षात्कार रूपा भोगादी उपलब्धि के लिए अथवा शब्द प्रसादी ज्ञान की उपलब्धि के लिए अथवा कर्मो का उपलब्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक जीवन उपलब्धि की है पंच ज्ञान इंद्रिया बुद्धिर्थान इंद्रिया भी बुद्धि इंद्रिया बुद्धि मन वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान के लिए जो इंद्रिया है उनको बुद्धि इंद्रियानी कहा जाता है नहीं तो आगे बुद्धि शब्द आ रहा है नुधाति अर्थ नहीं है हनोबुद्धि अहंकार अस्तित्व बुद्ध तो अंतकरण से मतलब है वहां बुद्धि और बुद्धि इंद्रियाणी में बुद्धि का मतलब वृत्ति ज्ञान बुद्धिर्थानी इंद्रिया, इंद्रिया, इंद्रिया, इंद्रिया। इंद्रिया। इंद्रिया इंद्रिया। इंद्रिया इंद्रियानी बुद्धिंद्रिया कौन है वो श्रोत्र इंद्रिय तुगिंद्रियर इंद्रियो इंद्रिय और घ्राण जसन इंद्रिय और घर कर्मार्थानी इंद्रिया कर्म इंद्रिया कर्म के लिए ही जो इंद्रिया है कौन है वो वा? वाख पाणी पाद पायो उपस्थ प्रकार की इंद्रिया दास हो गए और प्राणादि पांच है प्राण अपान व्यान उदान समान उपलब्धि कर्मोपलक्षणार्थ उपलब्धि द्वारा ने कैसे कर दिया कर्मेंद्र से तो ज्ञान तो उपलब्ध नहीं होता ना इसे कहते हैं उपलब्धि शब्द कर्म को उपलक्षण के लिए अंत और वायु पंच ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है यानी कर्मेंद्रियों से कर्म होता है वहां ज्ञान तो है नहीं द्वार करम तुद्धींद्रिया मनस बुद्धेश प्रसिद्ध उपलब्ध करणत्व ये सारी चीज प्रसिद्धि है ही है उपलब्धि कर्णव कर्मेंद्रिया तो वदनाद कर्मी कर्मण कर्णव कर्मेंद्रियों का तो वजनादिक्रियाओं में जो है कर्णव सिद्ध है ही है वजनादि कर्म करने में कर्णव से जानती और प्राणादियों का पुनर्भयत्र पारंपरिक दोनों की में सहयोगी होकर के परंपरा करणत्वी प्राणों में भी ज्ञान कर्मन है कर्मी उनके होने पर ज्ञान कर्म की उत्पत्ति नहीं होती अंधगिरी बोल रहा हूं असत्पत्त अर्दय प्राण आदि न हो ज्ञान होगा न कर्म होगा सर्वत्र साधारण कर्णत्म अहंकार से प्राणादि में देव कर्णत्म मंतव्य मनोर होते हैं तेना अहंकार जो है प्राणादि के सन परम्परिया करण चित्त चैतन्य आभास होते हैं कर्णत्म और चित्त को इन वृत्तियों में चैतन्य उदय होने के प्रति कर्णत्व को लेकर के चित्त को भी हमने अंतकरण ग्रहण कर लेते हैं ऐसे विवेचन करके समझनी चाहिए स्मरणात्मक चैतन्य भाषो देव संस्कार चिताभासम टिप्पण नंबर चार पूर्वेशशिष्ट से वैश्वानर स्थूलभुग विशेषणा उक्त विशेषण के द्वारा विशिष्ट वैश्वानर है उसी का नाम है स्थूलभुग नामशेषण भाषिका सविष्टो वैश्वान यथोक्तर द्वारे शब्द आदि स्थूलान विषयान भूंग स्थूला इस प्रकार के विशेषणों से विशेष जो वैश्वान है और पूर्वोक्त उन्नीस द्वार के समान द्वार के द्वारा और सप्त अंगों के माध्यम से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोग करता है इसे इस वैश्वान के गौर नाम है स्थूल भुक शब्दादि विषय में तो क्या है क्योंकि दिगारी देवताओं से अनुग्रहित होकर के श्रोतानी और गृहमाण से शब्द तो स्थल नहीं दिखता है ना के समान में आएगा हाथ में फिर उसमें घटा दे रस भी नहीं पता चलता ना चावल वगैरह खाते उससे रस तो पकड़ भी नहीं आती तो रूप भी क्या स्थूल होगा घट स्थूल है घट थोड़े स्थूल तो इसलिए विचार हो रहा है शब्द रूप स्पर्श रस गंग इनमें स्थूलत क्या हो सकता है तो मोटे नहीं होते दुबले नहीं होते तो कैसे आपने स्थूलत्व कर दिया इनमें तब करे हैं देवताओं से अनुकृत होकर के इंद्रियों के गृह माणत्व का नाम ही है स्थूलत्व अंतिम पंक्ति आनवी रही शब्दादि विषया नाम स्थूलत्म शब्दादि विषय की स्थूलत क्या है सत्र में दिगा अनुगृहित ही स्रोत्रादि भी गृहमाण दिगात होकर इंद्रियों श्रोत गृहमाणत्व ही शब्दादी विषयों के अंदर समझना चाहिए अर्थात शब्दालि विषय में हमेशा स्थूलत्व गौण है समझो और शब्दालियों का आधारभूत जो द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनमें जो स्त्रो का वो मुख्य स्त्रोल वैश्वाद शब्द का दो व्युत्पत्ति करके बता रहे भाषाकार विश्व नाण अनेकदा नयना सर्वेश नाण सब नरों को अनेक प्रकार से नयना अनेक प्रकार से नयन करने से उसका नाम नर हो गया नए धातु नए इसको लेकर कह दिया, यद्वा अभी दूसरी उत्पत्ति ऐसा भी हो सकती है विश्व नर स्थिति विश्वानर विश्वानर एव वैश्वानर निपातन से इन सब जगहों में पूर्व पल को दीर्घ होता है आनंद गिरी कार भी धैर्य विपत्ति कर्मणी ष्टी लेकर के पहला वाला है वैश्वान विश्वेशम नारायणाम यहाँ जो षी है वो कर्मणी में विश्व का अर्थ नहीं होगा विश्वम को सकल नरों को कर्मणि का होता ना कर्मणि तो कर्मणि में में में हुई है है है का योग में कर्ता और कर्म को हो जाता है। उस ने कर दिया है। ये ये पहला पंक्ति अंतिम समझा दिया और दूसरी उत्पिति गए विश्व चत्य ना विश्वा नाहा प्रति अनेकदा धर्म प्रापणाद अयम भोक्तृत्व समस्त जीवों को भोक्तृत्व व्यवस्थित जो अपने आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व को मान रहे ऐसे जीवों को लेना उनको अनेक प्रकार से धर्म धर्म वाले कर्मों के अनुसार सुख दुख कार्य को प्राप्त कराने वाला होने से इसका नाम वैश्वान कर्मों के फल का धाता है ये इसे इसका नाम वैश्वानर इस वैश्वान विश्वान वैश्वान स्वार्थित रास वायस बद राय जैसे बनाते वैसे स्वार्थ में कर देना इसलिए इस संपूर्ण विश्व का वो नर नयन करने वाला है अर्थात तो ईश्वर है साधारण नहीं है वो तब प्रश्न उठता है आपने विश्व चौ जैसे कर दिया है, कर्मधारे समाज पहला ठीक है विश्वान नारायण प्रति अनेक नयन आज वैश्वान है। लेकिन दूसरे भी विश्व चौ नरस्य कर दिया एक वचन कहा तो विश्वे चत्य ना में गया देखो विश्व राष्ट्र। चतरा भाषिका ने क्या कर दिया विश्व नरश्चा एक वचन किए है इस पर प्रश्न उठ रहा है एक वचन कैसे होता है जागृत काल में नरों की संख्या अनेकत्वाद स्तर से करना उचित नहीं है तो उसके जवाब में कहते हैं सर्वपिंडात्मा अन्य सप्रथ पाद सर्व पिंडात्मा अन्य सगल पिंडात्मा मैंने समझती रूप जो विराट है वह एक है अनेक नहीं आत्मना विश्व दूसरे तत्व तत्स्वरूप के रूप के माध्यम से और वेश्ट, का अभिमानी हो गया सगल वेष्टियों के साथ हो गया। बार आपको चुका। इस शरीर में करोड़ों कीड़े मकोड़े चल रहे कीटाणु है उन सबके साथ साथमान करके हम अकेला है या नहीं हर आदमी अपने शरीर में विद्यमान सगल कीटाणुओं का साथ का अभिमान कर रहा है तो अंदर रहे हैं। उन सब व्यक्ति और कई व्यक्ति होंगे उन सब व्यक्ति कोई समी होगा आनंद संसार का को कोई ठिकाना नहीं ऐसा आप घटा लेने में कोई आपत्ति नहीं है भाषाकार ने जवाब दिया सर्वपिंड आप प्रथम पाद प्रथम पाद तेजस के दृष्टिकोण से पहले विश्व तैजस प्राध्या तेजस और प्राध्या की अपेक्षा से वैश्वान को हम लोग प्रथमत्व कह देते हैं उत्तर पादाधिगम से अस्य क्योंकि इसके पूर्व ही पूर्व ही आगे के पादों का ज्ञान होता है बिना जागृत अवस्था का आप सब प्रश्न सुशक्ति अनुभव ही नहीं कर सकते आप जागृत में है तभी तरकालीन आपको मालूम होता है ये चीज स्वप्न है ये चीज सु है फिर लौटते है जागृत और जब पैदा होने के बाद कभी जागृत में नहीं आया वो तो क्या कहेगा उसको कि स्वप्न होता है क्या जा? ना उसको का कथन हो सकता है आप यही कहेंगे ये तो मुर्दा है तो जागृत में है नहीं बल्कि देखने को ही मिलता है व्यवहार आजकल के डॉक्टरों में तो बच्चा पैदा हुआ जागृत है हा? रोया नहीं तो उसका पैर से पकड़ कर उल्टा लटका करके पीठ पिट पे पिटते रुलाते हैं उसको रोना चाहिए नहीं रोया है तो फिर वो खतरा है ऐसे एक बच्चा नहीं रोया अब हाँ उन्होंने उल्टा लटके कैसे पीट दिया तो की हड्डी की गया, और बच्चे के दिमागे फैल हो गया बच्चा भी जिंदा है खतरा भी है इसमें और रोलाने के और भी तरीके पता नहीं तरीका क्यों पीठ पे जो है पीटते हैं पे मतलब दबाते जोर से तो वह जाए वो क्या है लोगों को आ गया डॉक्टरों की अंग्रेजों की जो है एलोपैथी में कई चीजें गलत है और उसके कई जिंदगी बर्बाद हो बच्चे की जिंदगी बर्बाद है एक और ऐसे ही उसको कर दिया अब पता नहीं वो जो पिटने वाली तो तो तो नहीं क्या था कोई चीज लगी होगी वो तो चुप गया बच्चे को पीटने, में निचले भाग में ऐसा चुप गया वही घाव बन, वो तो वो ही बन गया वो घाव पड़ गया तो वही गुच्छा बन गया नारियो की देखा था ना अनिल का लड़का नहीं तो वर्मा के टेलर का बच्चा और जिन भी वर्ष बेकार हो गया इस तरह की घटनाएं देखने को मिलते हैं यही दोनों कर, दोनों घटनाएं तो ये जो करते हैं घटना इसके प्रति एक उत्तर पादि इससे पूर्व इसके इस पूर्व में रहते हुए ही उत्तर पाद का ज्ञान होता है इसलिए इस पाद में इसको प्रथम पाद करके हम संज्ञा देते हैं वह भी विलय करने के क्योंकि आपको जागृत को किसमें विलय करना है उत्पत्ति उत्पत्ति क्रम से नहीं, तो पहले अविद्या, अविद्या चेतन हुआ फिर उसमें अपंस पंच महात पैदा हुआ उससे पंचग्रहण हुआ सूक्ष्म शरीर बना नहीं? फिर शरीर बना उत्पत्तिक्रम से तो अंत वाला है, है ना जो रहे में, ये में जो विश्व है, क्या है ये? जागृत उसका लय किसमें करना है में में है? उस दृष्टिकोण से लय की प्रक्रिया से सबसे सब पहला कौन है क्या आप सारे इंद्रियों को पहले विलय कर करेंगे फिर इस चार इंद्रियों का लय से विशिष्ट स्वप्रानेंगे फिर उसको प्रागी का कहना से से का है कि भाई देखो यहाँ जो प्राथमिकता ये लय क्रम से विलापन विला और एक तीसरी व्यत्पत्ति भी कर रहे हैं देखिए है। यहाँ टिप्पणकार सर्वकार विश्वेशरवात्थ विश्वेश अयम नरित वैश्वा नर एक पक्ष तो ये हो गया जिस जो भाषाकार ने भी बताया है और दूसरा विश्व अस्य इति अति बहु ये समासषाकार होता है भाषिकार ने ष्टीतत्व समास बताए हैं और पक्ष क्रमदार्ष विश्व अब उसमें कहते हैं कि बहुरी पक्ष भी हो सकती है। प्राणि प्रत्यग प्रभ्य नियति इति व्यवहे डरन प्रत्यय कर गए समास पक्षेशेती स्वाण नरे से को इस तरह से तीन हो सकता है अथवा अथवा बहुरी दोनों में अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है पहले वाला अर्थ होता है सर्वेश्वर हो गया दूसरे वाला सर्वप्रत्यक्ष है और तीसरे का अर्थ हो जाता है सभी को विभक्तो करके नयन करने वाला होने से वैश्वायम आत्मा ब्रह्म यदि प्रत्येगा चतुष्पाप्रे दुल प्रश्न उठता है अध्यात्म दैव भेद को लेकर के जो आपने पहले कहा सतांग है एकोन एक मुख है ये कहा था ना सातंग तो वृष्टि में कैसे सिर है? घटेगा आपने कहा कैसे घटेगा सब ये प्रश्न पूछना है आरंभ तो आपने किया अयम महात्मा ब्रह्म आप वृष्टि आत्मा को संकेत कर रहे हैं अयम महात्मा से किसको लिया आपने ये वृष्टि प्रत्येगात्मा खोलिया और इस प्रत्येगात्मा का गा, दुलोक का भी कैसे हो जाएगा सप्तांग उसका तो यही है खोपड़ी ये दिख रहे नाक दिख रहा है मुंह दिख रहा है, तो नहीं, नहीं, नहीं। है को को लेकर के जो आपने पहले कहा था उसको ना समझने वाले पूर्व पक्षी मा था अध्यात्म भेद से यहां का सिर आपका अध्यात्म के सिर है जो वो में विराट पुरुष का सिर क्या है द्व्यूलोक है और विश्व पुरुष का सिर क्या है ये जो सिर है, जाक। ऐसे समझने न समझ करके पूछ रहा है व्यक्ति पूर्व पक्ष कहता है जब आपने अयम ब्रह्म यह जिस प्रत्येगात्मो अस्य प्रत्येगात्मा को या व्याख्या कर रहे हैं चतुष्पाप्त प्रकृत है रूपेण आपने प्रकृत किया है द्वलोकालीन मूर्धाद्यंगत्व ऐसी स्थिति में को मूर्धाद्यंगत्व करना कैसे हो सकता है कथम ऐसा नहीं दोष देना पास्त प्रकृत तो ब्रह्म है ना प्रकृत किया ब्रह्म मंत्र और दूसरे मंत्र में अभिधान के साथ अभेद और ब्रह्म के साथ का है ना अरे प्रकृति प्रत्येगात्मा नहीं है प्रकृति कौन है ओम अभिन्न ब्रह्म अभिन्न ओम अभिधान अभिनय का अभेद कर दिया तद भिन्नस्य तथा भिन्न अभिन्न इस न्याय के द्वारा जो है आपने कह दिया है यानी इसलिए शंका हुआ कि उस न्याय के आधार पर जो है ब्रह्म ही प्रकृति है ना सर्व रूपी सेवन कौन है ब्रह्म उस ब्रह्म से अभिन कौन है ओम क्योंकि संपूर्ण चीज है ओम से अभिन्न है और ब्रह्म से भी अभिन्न है अत्य ओम और ब्रह्म क्या होगा हो अभिन्न होना ही चाहिए ओम से अभिन्न है सर्वम और ब्रह्म से अभिन्न है सर्वम अर्थ सर्वम जिससे अभिन्न होगा ओम से और जिस ब्रह्म ब्रह्म वा वा ब्रह्म से ओम से से है आते ब्रह्म और ओम तदा तदा ना, तदा है निश्चित वा ओम आते ोष ब्रह्मी प्रकृत पर्रह्मत्म की प्रत्यत्म प्रकृतिया स्वयं आत्मा चुष्पा मैं तो मैं अप मेरा अपना स्वरूप हूं करके इन मुझे ब्रह्म तो अनुभव नहीं आ रहा ऐसे भी कोई कहे ब्रह्म तो परोक्ष है आप रोक्ष मैं अपने आप प्रत्येगात्मा अपरोक्ष है ब्रह्म परोक्ष है ऐसे कहने वालों के लिए उपदेश दी, अयम महात्मा ब्रह्म भाई जिसको तुम प्रत्यक्ष कह रहे हो अप्रोक्ष कह रहे हो और जिसको तुम परोक्ष कह रहे हो वास्तव में वो परोक्ष नहीं है जिसे तुम परोक्ष कह रहे हो वह यही आत्मा है जिसको तुम अपरोध करके ब्रह्म में परोक्ष निराश करने के लिए उपदेश ब्रह्म ब्रह्म इति इस इस को के साथ परोक्षित्रभेद करके प्रत्येगात्मा का भी प्रकरण आरंभ करके स्वयं जिस बात जो कहा प्रक्रांति लोकादिमत और ऐसे वस्तु का प्रकृत उस ब्रह्म में द्व्योकारियों को मूर्धाधि रूप अंगत्व सिद्धि के लिए जो कहा गया वह प्रक्रम विरोधात ऐसे भी कोई पूर्व पक्ष कहता है तो कद ऐसे मत करो अध्यात्म दैव और भेदा ये वास्तव में वृष्टि और समष्टि में कोई भेद नहीं जो कुछ ही तुम समि में देख रहे हो वही दूसरे प्रकार से इस दृष्टि में भी है अंतर नहीं है इस बात को मन में इति इति इति न दोषः विरख प्रकृतिरोधो अस्तीकर साधुदविकम चुज्पा कि संपूर्ण प्रपंच ही युक्त करके ही इस रूप से रूपेण यहाँ कथन करना इतना का मतलब क्या है सहितस्य आध्यात्मक आदिदिकपंच स्थूल पंच महाभूत अनेनात्मने अनेज प्रसोत्पाद अने विराेण इसे आध्यात्मक आदिदीक सहित कैसा है आदिदेविक सहित है ऐसे जो प्रपंच वो सर्वशील सूल संपूर्ण को लेना संपूर्ण सूत्र सूर्य प्रपंचा उसमें भी पंचकृत मंच महाभूत और उनका यह कार्यभूत संपूर्ण जगत आदिनात्मना मैं आदिना विराजा विराजा विराट रूप से प्रथम पादत्तम कर और फिर उसी का सूक्ष्म अपत पंच महाभूत वही जब सूक्ष्म ले लो वह सूक्ष्म क्या है अपत पंचम है और अपंच महाभूतों का कार्य क्या है पंच ज्ञान इंद्रिया पंच प्राण अंत कर्ण ये सारी चीजों को कह दिया अपंच महाभूत और उनके कार्य तो इनकी इनके सप्तांश सत्व, क्या है ज्ञानेन्द्रिया प्रत्येक का अलग अलग उनका मिला हुआ सत्वांश कार्य क्या है मन रजोगुण का प्रत्येक कार्य क्या है रजोगुण से कर्मेंद्रिया और तमांश का कार्य क्या हो जाता है पंचीकरण हो जाकर पंचमहाभूत बन जाएगा तमांश से अब पंच पंचमहा सत्वांश श और तमुवंश कार्य ज्ञान प्रत्येक का, का सारा ले लेते साधारण कांथों में कार्य में, और प्रक्रिया थोड़ा भेद करते हुए कह दिया है रजगुण का कार्य ले लिया मन समझ सम्मिलित करके और सत्गुण कार्य ले लिया बुद्धि ऐसा कर दिया सत्वगुण का सामान्य कार्य के बुद्धि और रजगुण का सामान्य कार्य मन ऐसा और प्रत्येक का तो है हम पंच हैं इंद्रिया है तो पंचकर्म ले, ले लेते हैं इन वास्तविक में जो भाषाकार में जो ये अधिकतर सब जगह भाषाकार के अपना जो हिसाब किताब है वो अलग वो स्पष्ट कर लेते हैं वो तो कहते सब तो कार्य होना चाहिए संकल्प ज्ञान का साधन रजगुण के अंतर्गत नहीं लेना बुद्धि मन किसी चीज को भी उल्टा पलटा नहीं करना नहीं लोग जैसे वो कहते हैं प्रत्येक कार्य पंच, और, और, का पंच का और प्राण। उपाय प्राणोपाधि पांच होता है भूतोंग कारणी वो भूत पंचर पंच महाभूत के रजगुण का साधारण कार्य क्या प्राप्त शंकराचार्य की सिद्धांत प्रतिपादन की और तमाश का तो हमेशा ही उन्होंने कह दिया पंचीकरण होकर स्थूल पहले हमने अन्या मत बता दिया मुख्य शांक्र मत ये सत्वांश का प्रत्येक का पंच ज्ञानी क्रिया सत्वांश के साधारण कारण कार्य अंत श का प्रत्येक का कार्य हो गया पंच कर्मेंद्रिया और रजवंश का सामान्य कार्य है प्राण जो उपाधि और तमश का कार्य पंच पंचकर्ण पूर्व पंचमति पंचम और स्थूल सृष्टि इसे तसे कार्य रूपतां त्यक्ता अव्य स्थल सृष्ट कार्य को त्याग करके कारण रूपता से अवैकृत आत्मना कारण रूपता को प्राप्त किए हुए अव्यकृत रूप से ईश्वर रूप से पुत्र के पास है पाद्य दोनों तू कसी को त्याग करके सर्व कल्पना का अधिष्ठान रूपे नत्य ज्ञान आनंद आनंदात्म चतुर्थ पद सत्य ज्ञान अनंत और आनंद रूप से कही गई है वही चौथा पाद समझाओ तदेवां तदेव अध्यात्म दैवर अभेदमादायास प्रकार से अध्यात्वों का आभेद को लेकर के उक्न प्रकार चुष्पात्व से वक्त इतपात उक्त प्रकार चत चतुष्पात कहना है इसमें कोई दोष यहाँ नहीं आता है एवं चती सर्वप्रपंचोपे अद्वैत सिद्धि जब ये निष्कर्ष निकल गया के सिद्धांत लौट के क्या बोलते हैं इस यह हमारा निर्णय है सर्व प्रपंच को होने पर अद्वैत सिद्धि होती है उक्त मतलब तप्त साक्षात्कार होने पर संग्रहित सर्वेश भूतेश ब्रह्म स्थावर आत्मा एको अद्वितीय दृष्ट सकल भूतों में मैंने ब्रह्म में क्या है एक में आत्मा है समझो अन्वृतिश्रीपंक्ति एकू त ब्रह्मचैतन से प्रत्यक्त अवस्थन जगजगाश्रुत मे ये सर्व्यापक ब्रह्म ही रूपेण प्रत्यक्रेण प्रतिबिंबात्मकूपेण आभासूपेणी आवच्छेद समझो तहनी सर्वाणी प्रातिभाषिका भूता है मुख्यमार इस जितने भी जीव हम देख रहे हैं एक ये सब क्या है प्रातिभाषी के वास्तव में है, है, मैं, मैं, मैं है। कल्पिता दृष्टान हो कर्मा दिख रहे केवल कदाचित पूर्णत्म आत्मनो भूतांतर व्यतिरके सत्ता स्पुर तीन इसलिए आत्मा में पूर्णत्व है और इससे धीरे भूतों में भूतांतरा सत्तात्वी सत्ता जाएगा इसलिए मनुस्मृतिकार बारवाध्याय इक्यानवे श्लोक में कार्य देखो सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूता निचात्मनी संपश्यन् आत्मया जीव स्वराज्यम अति भ आत्मा सगल भूत में स्थित अपने आप को और सगल भूतों के अपने आप में आत्मा में पहले भूतों में आत्मा को देखना फिर अपनी आत्मा में सगल भूतों को देखता है जैसे जागृत में करते क्या ज्ञान सभी में आत्मा है ये भी जीव भी जीव समझ रहे हैं और सपन में क्या करते हैं अपने में सगल भूतों को कल्पना कर सारे बुद्ध आप ही तो कल्पित है वहां जो भी है सकल बुद्ध आप में तो इसे जैसा स्वप्न में सकल बुद्ध तो मुझ में थे उसे के तो में ही ही में सारे में उसी जागर के भी सकल बुद्ध मुझ में प्रक्रिया है अजातवाद में यही कठिनाई होती अरे स्वप्न में जिस प्रकार से सारे बुद्ध तुझ में हैं उसी प्रकार से जागरण के भी सकल भुत तुझ में कल्पना है ऐसे दृढ़ निश्चय करना है ऐसा अनुभव करते तो व्यक्ति को निश्चय हो जाता है ये सब प्रातिभाषिक है जैसे अधिष्ठान शुक्ति में रजत था जैसे अधिष्ठान जो है रसी में शाम था सर अधिष्ठानभूत तो मुझे में सूक्ष्म जगत तो परिकल्पित है तो कल्पना के नारे उत्पन्न ही नहीं है अजात् सिद्ध हो गया सरल आत्मा एको दृष्ट से कहते हैं सकल भूतों में आत्मा एक ही अनुभव में आता है भूतान चात्मनि और सर्वभूतों को अपनी आत्मा में अनुभव करता है इसी को लेकर ईश्वर में भूतानि, सर्वानुभूत छठान ईश्वास नहीं नहीं। प्रिश इत्यादि श्रुत्यर्था उपसंग्रह इत्या श्रुति मान लोक से यहां संग्रह कर लिया गया है उपसंहार का अर्थ संग्रह कर लिया उस पदार्थ को आत्मा प्रातीतिकानी प्रातिभाषिका समझना है अन्यथा ही स्वदेह परिचिन्न एवं प्रत्येक आत्मा सांख्या से नहीं आपकी सांख्यवादी हो जाओ सांख्यवादी क्या बोलता है प्रत्येक शरीर में जीतने वाला आत्मा अलग अलग है अनंत आत्मा है अनंत पुरुष है फिर आप वेदांत और सांख्य के मंत्र क्या रहेगा अन्य आप सकल भूतों में एक आत्मा और असार्य भूत वास्तव में उसी आत्मा में कल्पित है जब तक नहीं मानेंगे यदि नहीं मानोगे तो अन्यथा था क्या होगा स्वदेह परिचिने व प्रत्यत्मा सांख्यादि गिरीव दृष्टि अपने अपने देश पर क्षेत्र में ही प्रत्येगा तो हो जाएगी अद्वैत में श्रुति का एकमे वादिती वो सारी श्रुतियां खंडित हो जाएंगे और श्रुति कृत विशेषो न साम द्वैत विषय दर्शन सांख्यादियों को द्वैत दर्शन ही इष्ट और वही आप भी कह लेंगे फिर तो परिषदों में भी अद्वैत का रह गया समस्या हो जाएगी ना यदि किसान आप मान लेंगे तो परिषद में का अद्वैत हो गया, द्वैत आ गया वही नीचे क्या द्वैत दर्शन इष्ट आंदीय तो दर्शन अद्वैत विशे से अद्वैत विषय से विशेष भाव आपका जो दर्शन है अद्वैत विषय का वह अंतरणीय रह जाएगा इसलिए अद्वैत ही वास्तविक है, जो है नहीं। तो इस जो के साथ विरोध हो जाए भेदवाद प्रसन्न हो जाएगा इसे व्यवस्था फिर क्या देना है हमें ये दिखाई दे रहा है भेद फिर इसको क्या ऐसी व्यवस्था करें इसकी व्यवस्था तो औपारिक भेद करती है सुस्ता औपारिक भेद औत्मा भी अनंत। अनंत वास्तव नहीं है। ऐसा अनेक अनेक घड़ा घड़े में जल है और अनेक सूर्य दिखाई दे रही है उन घड़ों के कारण से जल में भेद आ गया जलभेद के कारण से आपको सूर्य में भेद जिसे शरीर भेद गोले लेकर के बुद्धि में भेद आ गया और बुद्धि में पड़ा प्रतिम, प्रतिम्ब चेतन में भी आपने भेद दिया शरीर ही घड़ा है जिसमें जल बुद्धि है जिसे प्रतिम किसका पड़ा आत्मा का और प्रतिबिंबों के कारण से अनेक प्रतिबंब के कारण से हमने आत्मा में आरोप कर दिया आत्मा अनेक जैसे कोई आरोप लगाए थे सूर्य अनेक है उसी प्रकार सांख्य दर्शन विशेषा क्या हो गई कोई कह सकता है महाराज भेद वाल मानने पर भी अद्विश्रोत के साथ कोई विरोध नहीं होगा ना मानते ना भेद आभेद विशिष्ट विशिष्टता विशिष्ट अद्वैत ये सब क्या है ये लोग कहते अद्वैत के रहते भी हम सब भेद घुसा देंगे कोई दिक्कत भेद सहिष्णु इत्यादि मानने वालों के लिए कदम नहीं हो सकता ये से क्या है प्राणम ब्रह्मजान वैसे यहाँ पर समझना चाहिए निश्चित सर्वात्म प्रतिपादक मूल का भाष्ता देखो, ऐसा नहीं हो सकता भेद श्रेष्ठ भेद भेदा भेद विशिष्टा भेद ऐसा दुनिया भर व्यवस्था हम अद्वैत को इन प्रकार का नहीं मानी जा सकती अद्वैत अद्वैत के प्रकार नहीं हो सकता इस सकल उपाय में उपनिष्ठ क्या है सर्वात्म तो है सकल उपाधियों में आत्मा की ऐक्यता का प्रतिपादन करना ही इष्ट है मांडव्य की सातवें मंत्र में आएगा स्पष्ट छांदी एकमेव अद्वितीय सदैव राशि आशीत एकमे अद्वितीय छेद एक छांदी छे में आया इस प्रकार से अद्वैत ही सकलों में आपको मिलेगा अतयुक्त में आध्यात्मिक से पिंडात्मना द्विलो का अंग विरात्म एकत्वम आदिदेविकेना एक सप्ताह ही है आध्यात्मिक का जो जो पिंडे वेस्ट पिंडे इसका भी अंग क्या है जो जूलो का देना कैसे काराट आत्मना आदि देविकेन एकत्वम अभिप्रेत्या ये सिर ही जो लोग है ऐसे उपासना कर सकते हैं क्या दिक्कत ये सिर क्या है जो लोग है सूर्य है।, है। इस अंगों जो गए हैं, ये आप को यहां भी कल्पना कर सकते हैं उस विराट के साथ जो आदि देविक है उसके साथ अध्यात्म के साथ अभेद करता हुआ एकत्तु का अभिप्राय से सप्तांग कहा गया है इसीलिए चांदे के उपरिषद में क्या आया उसी वैश्वाण विद्या में कहता है एक एक अंग का उपासना करने वालों को तुम उस अंग की जो उपासना कर रहे हो मेरे पास नहीं आया होता जिसकी तुम अंग को उपासना हो अंग तुम्हारा कठिन गिर जाता पहले वाले ने कहा मैं तो सूर्य की उपासना करता हूं सूर्य ही वैश्वाण अरे भाई आंग की थोड़ी पूरा शरीर है आपका शरीर क्या है केवल आंग आपका शरीर नहीं है? केवल एक खोपड़ा शरीर नहीं है केवल होंठ शरीर नहीं है केवल मुख शरीर नहीं है एक एक अंग को शरीर मान लेना यह दोष है एक अंग में शरीरित्व का शरीर का अवैवित्व का आरोप कर दिया ये अपराध है इस अपराध की वजह से वह अंग जिसको तुम तो अवैवी मान बैठे हो गलती से वही अंग तुम्हारा नष्ट ऐसा बार बार बार बार कहा है मूर्धा तिव्य प्रदिश्ञ पांच बार इत्यादि इत्यादि हित भी दिखाया गया है धूलों को कोई सिर माना और वही वैश्वान रहे ऐसे पूजा करने लगा चिंतन मनन अभ्यास भ्या, करने लगा ऐसे व्यक्ति को कभी तू मेरे पास नहीं आया होता तुम तो नीचे मंत्र दिया है दिवादित्यदिकम वश्वरावय वश्वर बुद्धि अध्याय को दिन्त्य अभिमानी आदित्यादियों को और दिवा मे दुलोक आदित्य मैं सूर्य वहां पर पूरे छह अंक गिनती किया ना सुन में ब्यात विचार आपका छय गिना था ना तो पूरे को लेना है यहाँ पर भी वैश्वान का अवयव है उन अवयवों में वैश्वान अवैवी बुद्धि से ध्यान कर दिया तो जिज्ञासया पुनराखंड पक्ष उपगत और जिज्ञास के द्वारा उन्होंने जब पूछा वो संपूर्ण कोई अवय का बोध करा दिया था राष्ट्रपति कहते राजा ने वहां तब तो उसने कहा मेरे पास नहीं आए होता मंत्र थे तुम हमारे पास नहीं होते तुम्हारा खोपड़ी होता इत्यादि अंधे हो गए होते सूर्य कोई किल वैश्वाल मानते तो तुम्हारा बस्ती फूट गया होता फट गया होता दोनों पैर विकलांग हो गए होते तो मेरे पास नहीं आता हो तो ऐसे हर पर्याय में कहा उसने केवल खोपड़ी को जुलोक को उस वैश्वान के रूप जो सिर है उस सिर को भ्रम से क्या समझाओ ये वैश्वान समझ और पास अथवा आंख का सूर्य सूर्य को ही वैश्वान समझ लिया तो धर, आकाश है ना आकाश को वैश्वान मान लिया या वायु वायु को भी वैश्वास मान लिया या जल समुद्र, उसको मान लिया प्रतिष्ठा, ब्लड सब करता है, वो फट जाएगा तुम्हारा ऐसा बोल दिया पैर पर खत्म हो जाएंगे जिस पृथ्वी को वैश्वाल समझे उपासना करते रहोगे मतलब तो मिला करके पूरा वो वैश्वा केवल दुलोक नहीं केवल सूर्य नहीं हर चीज बताए पूरा छह अंग मिला तो सातवा तो कौन था आता संपूर्ण मिला को मिलाकर के तुमको उपासना करोगे तब तुम्हारा सारा अंग भी ठीक होंगे फल भी बढ़िया मिलेगा ये वहां पर कहा था इससे ज्ञापन हो जाता है एकत्व तो इष्ट आदि देविक का आध्यात्मिक के साथ में एकत्व इष्ट है विराट एक, तो एक तो हिरण्यगर्भ गर्भ इन विराट का इस स्थूल के साथ में जो एकता है वो उपलक्षण के, के लिए है किसका उपलक्षण करता है हिरण्य का भी एकत्व के लिए अव्याकृत का भी एकत्व के लिए ने साफ साफ विराट को विश्व के साथ तो कर दिया एक गर्भ का भी तेजस के साथ और अंतरियामी के साथ भी आपने जो है जो अव्यकृतोपहित है प्राग्ञ के साथ तो उसका ठीक है नी हिरण्य जो है उसका तेजस के साथ कर दो और अंतरियामी नश्च अंतरियामी को भी तेजस के साथ कर देना है और जो हव्या ईश्वर है उसको प्राप्त ज्ञापन करने के लिए एक मंत्र से विराट को हमने विश्व के साथ आभेद कर दिया है स्थूल स्तर पर सुख स्तर पर क्या करेंगे आदि देवी में हिरणगर्भ और अंतर्यामी उसका अभेद होगा यहां अध्यात्म में तेजस के साथ इसी प्रकार से कार्य कारण भाव में पहुंचूंगा तो अदित में कारण भाव में क्या है मायावचन चैतन्य और यह वृष्टि में प्राग्य कहा जाता है अविद्यावचन चैतन्य अविद्या चैतन्य ठीक है न्याकृत माया शब्दों से कहा है और यहाँ अविद्या उनका आवेदन कर देना है और अंत में तु जाता है जो आप ही है किसके किस साथ मधु ब्राह्मण और यह बात मधु ब्राह्मण में स्पष्ट करके दिखा दिया है को दो पांच एक यश्चय अश्याम पृथ्व्याम तेजमयृत पुरुषो यम अध्यात्तम इत्यादि देखो जो इस पृथ्वी में विद्यमान इस पृथ्वी का सूक्ष्म कौन तेजो मो अमृतमय पुष योष अध्यात्मे तेजो मो अमृतमय पुरुष दोनों एक है अयमेस हर पर्याय में कहा पर अयम सा अनेक पर्याय में वहां सुषिप्त अव्याकृत एक निर्विशेषत्व और और सुसुप्त उन दोनों के एकत्र सिद्ध है क्यों निर्विशेषत्व क्योंकि वहा कोई विशेष अंतर ही नहीं है स्थूल और सूक्ष्म सृष्टियों में अंतर है कारण भाव में कोई अंतर नहीं है सिद्धम भविष्य सर्वद्व उपमेदमी जब यह निश्चय हो गया तो सिद्ध हो गया कि भाई सकल द्वैत उपशम होने पर निश्चित रूपेण रूप अद्वितुभूति होगी कोई सुशक्ति का अंतर का में कोई विशेषांतर नहीं है ये बता रहे थे आनंदगिरी में राज्यों में क्या होता है सर्व विशेषोपम निर्विशेष सुशक्त वर्त सकल विशेष क्या होता जागृत स्वप्न उन सगल विशेष भाव से प्रयसेमत और यही हाल प्रलय दिशा में क्या है सब स्वा हो गया और अव्या विशेषम स्वृत्यो अव्या करता है निशेष विशेषम सगल विशेषों का रहित होकर अपने आप को उपसंहार करके निर्विशेष रूपेष रूप से रहता है तेन उत्तम साधर यम प्रलय दिशम अव्या इसलिए यह सागर का दियात्व है उसमें तो कोई संशय होता है दोनों का स्वरूप एक ही है यह अंतर है न समी का खोपड़ी पूरा जो लोग और यहाँ खोपड़ी इतनी छोटी सी यहाँ तो पकड़ में आ जाएगा नारी जल्दी से पकड़ लो कितना अंतर है? है? तो तो है इसे उनके था हमें प्रतिपा करना पड़ा उपासना किए भी यानी यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं है अच्छा प्रतिबंध ध्वंस मात्रा न स्मृति लेकिन प्रतिबंध ध्वंस नहीं मात्र वाक्य देव आचार्योपतिषा कर मात्र से अद्वित अनुभूति होगी ऐसे मत समझे जड़ समाज लग जाएगी प्रकृति लय को प्राप्त हो जाओगे इसीलिए कहते हैं आचार्य से का उपदेश प्राप्त महावाक्य ही दैतोप काल में असलियत से तो स्वरूपानुभूति कराता है और कोई नहीं कराता